पेवती विश्व लक्षार लक्षार धाम हृदय से प्रेरणा प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वन्दे हम श्रीगुरोत्कमल श्रीगुरून्वैष्णवां श्री रूप साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री, श्री राधाकृष्ण पद सहगण ललताश्री विशाखान्विता आजा लुजौ कनकावद संकर्तनरौ कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्कृति नर चुनम दवी सरस्वती ततो तय मुदीरछाकतुभ्य सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम बुलश शृंदावन बिहारी लाली जय हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुलुतमंद मते दया दरम मंगल श्री श्री माधव महोत्सव श्री जुगुसमीपाद पौर्णमासी जी जैसे पथारी उस लीला का वर्णन कर रहे हैं श्री ब्रंदाजी, श्री विशाखा जी दोनों श्यामचंदर से मिली हैं और श्यामचंद्र से मिलकर के जब श्यामचंद्र ने अपने हृदय के भाव खोल करके रख दिए और ये कह दिया कि वृंदे वृंदावन का राज्य तो मैंने श्री राधिका को तुमको उत्कोष में दे दिया श्री राधिका को देने के लिए मेरे पास में है क्या ये सब कुछ श्री राधिका का ही एकमात्र होकर के विराजमान है ऐसे वचन जिसमें मैं कहे उस समय श्री तभी श्री पौर्णमासी जी वहां आ गई नभे में श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि के दिता सखि पूर्णमाते वर्तमान रादतिदेश तयोपगूढ़ा वाष्पेयीश्चणतई व्यतिषित उस समय श्री वृंदा जी बोली पूर्व प्रसंग में श्री विशाखा जी ने वृंदा से कहा कि अरे वृंदा वो तू माला को कहां छोड़ गई ऐसे बहाना किया और उस समय श्री जी अब उत्तर देती हुई कह रही हैं कि देव्य अथसार निगदिता देव्या माने श्री वृंदा देवी के द्वारा शान निगदिता वो विशाखा बोली गई अर्थात वृंदा देवी ने विशाखा से कहा देव्य अथसान निगदिता उस समय सामाने श्री विशाखा को देव्यागदिता श्री वृंदा देवी ने यह कहा कि सखे पूर्ण पूर्णमाते वर्तमान बोले अजी सखी श्री पौर्णमासी जी तुम्हारी बात देख रही हैं चिरात इति बहुत देर से तुम्हारी चर्चा कर रही थी और पौर्णमासी जी तुम्हारी बात देख रही हैं इति तम बोला अच्छा ऐसे जब कहा इतने में पौर्णमासी जी आती हुई दिख गईं इति तम ऐसा कह करके श्री विशाखा ने कृष्ण को भी दिखाया कि देखो पौर्णमासी जी आ रही है ताम आग कृत्नति ऐसे जब आए कृष्ण ने देखा सबके सब उठ करके खड़े हो गए पौर्णमासी जी को आया हुआ देख करके और ताम आग ताम उस समय श्री विशाखा ने पौर्णमासी जी को प्रणाम किया श्यामचंद्र ने भी प्रणाम किया समझ नहीं पौर्णमासी जी वयवृा हैं श्वेत उनके केश हैं वे सुंदर जो भगुआ कपड़ा है उसको मैने जो आ, रक्त वस्त्र है उसको धारण किए करने वाली हैं ऐसी पौन माश्री जी को तपस्विनी है ताम आगे ताम कृत उनको आया हुआ देख करके सब ने उनको प्रणाम किया और तयोग गुड़हाम और तया माने उन पौर्णमासी जी के द्वारा उपगुण हम श्री विशाखा का आलिंगन किया गया विशाखा को पौर्णमासी जी ने अपने हृदय से लगाया और बाजपे मिथस्या भड़तई व्यतिशिक्त मेती और मिथस् भड़तई एक दूसरे से बोलते हुए बाजपेयी माने आंसुओं से युक्त होकर के व्यतिशिक्त मेती एक दूसरे को नहला दिया जीव गोस्वामी जी कहीं संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग कर दिया फिर इसके बाद में सब जगह तत्त तत, तत, तत शब्द का ही प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द का ही प्रोनाम का ही प्रयोग करेंगे संज्ञा का प्रयोग नहीं करते तो देव्या अर्थसाध निगर देता दोबारा सुन ले देव्या मान्य वृंदा देवी के द्वारा अर्थसा निगर देता जब विशाखा से ये कहा गया सामान्य विशाखा उस विशाखा से जब यह कहा गया कि सखी अरी विशाखा पूर्ण माते कि पूर्ण मासी जी तुम्हारी राह देख रही हैं वे ही आ रही है वर्तमान अधिष्ठती माने तेरी राह देखते हुए विराजमान हैं वर्तमान मार्ग तेरा मार्ग देखते हुए विराजमान हैं अतिश बहुत देर से ऐसी जैसी कहा इतने में ही पौर्णमासी जी दिखने लगी जब दिखने लगी तो तम निर्देशियो श्री कृष्ण जो हैं उन कृष्ण को भी निर्देश पौर्णमासी जी को दिखाया कि श्याम सुंदर लो पौर्णमासी जी तो यहीं आ गए सब एक समय उठ करके खड़े हुए और ताम आगा ताम कृत नतिश्च श्री श्यामचंदर ने आने वाली उन पौर्णमासी जी को देख करके कृतनतिश्च प्रणाम किया अब ये कृतनति जो है वो सबके द्वारा वृंदा ने भी प्रणाम किया पौर्णमासी जी ने भी उन्होंने विशाखा ने, ने भी और श्री कृष्ण ने भी तीनों ने प्रणाम किया है और तयोपगू उस समय तया मानी श्री पौर्णमासी जी के द्वारा उपगूढ़ा आलिंगन किया गया ब्रिंदा, श्री वृंदा और विशाखा का तो तयोपगुढ़ा तया के द्वारा उपगुढ़ा माने आलिंगित होकर के विशाखा बाष्पेयी मिथस््य भण तयी कुछ कहती जा रही हैं एक दूसरे से बात करती जा रही हैं और बाष्पेयी माने आंसुओं के द्वारा व्यतिशिक्त महती आज व्यक्ति शिक्ष माने एक दूसरे को नहलाती हुई विराजमान हो रही हैं परम आनंदित हो रही हैं परम परम आनंद विशाखा के आनंद का क्या ठिकाना शांतंदर आज श्री किशोरी जी जी उसके साथ में मिलेंगे और वृंदावन का राज्य तो उन्होंने पहले ही समर्पित कर दिया इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहा है ऐसे विचार करके अपूर्व आनंद से ये युक्त हुई है श्री पौर्णमासी जी उस समय धीरे से कह रही हैं कि संपूर्ण काल नियमाम अथ पौर्णमासी इस समय श्री पौर्णमासी जी का संपूर्ण काल नियम जितने भी काल नियम थे वो काल नियम सब पूरे हो गए हैं माने उन्होंने जो व्रत ले रखा था वो व्रत का नियम इस समय पूर्ण हो गया है उर्णमासी जो फागुन के महीने में ही जो पयोव्रत इत्यादि कर रही हैं वो पयोव्रत इत्यादि सब इनके पूरे हो गए हैं संपूर्ण काल नियम काल नियम इनके पूरे हो गए हैं अर्थ पौर्णमासिन स्मेरोन्मद सुधांशु मुखिम और मंद मुस्कान जिनकी मुख पर विराजमान है ऐसे उन्मांत उद्म, उन्मद सुधांशु मुखीम जिनके मुखचंद्र उन्मद माने मद से युक्त होकर के विराजमान हैं सखीम च तो श्री पौर्णमासी जी तो संपूर्ण काल नियमांश माने अपने वृत्त को पूर्ण करके विराजमान हैं और श्री विशाखा जी मंद मुस्काती हुई स्मेर माने मुस्कान की शोभा से उन्मद होकर के मतवाली जिनकी सुधांश मुखिम, जिनका मुख चंद्र हो रहा है ऐसी श्री विशाखा जी हैं उनके पास में श्री वृंदाजी आसाद्यो वृंदा उनके पास में आई और वृंदा ने आकर के समृत पदा श्री पवर्णमासी जी के चरणों को छुआ और त्वरितत्व शाखा। तदाल तति समय श्री विशाखा के हाथ को पकड़ा त्वरित पंचशाखा पंच शाखा कहते हैं पांच जिसमें शाखाएं हो हाथ का नाम है पंचशाखा हाथ में पांच उंगलियां होती है ना इसलिए उस हाथ का नाम है पंच शाखा माने उनके हाथ को पकड़ा त्वरित पंच शाखा उस समय श्री पौन मास जी ने विशाखा के हाथ को पकड़ा और तदाली तति ओषधव नंदो और उस समय में जितनी भी सखियों का समूह है वो सखियों का समूह माने दोनों विशाखा और श्री वृंदा इन दोनों ने मालती भी वहां पर विराजमान है वृंदा विशाखा ये ये जो है नहीं मालती तो नहीं ये वृंदा विशाखा दोनों जो वहां पर विराजमान हैं, इन्होंने आलिव उस समय पौर्णमासी को देख करके सब ऐसे ही आनंदित हो रही हैं, जैसे कोई को आनंदित करे रोगी जैसे औषधि को बड़े आनंद के साथ में आदर देते हुए ग्रहण करता है इसी प्रकार औषधिव ननंद औषधि की तरह से उन्होंने पौर्णमासी जी का अपूर्व से नंद स्वागत किया सही भी है औषधि जैसे रोग को दूर करने वाली होती है ऐसे ही सारी सखियों के हृदय की पीड़ा को दूर करने वाली इस समय पौर्णमासी जी ही हैं तो औषधि बन उपमा बड़ी सार्थक उपमा दी है औषधि की तरह से आनंदित किया तो संपूर्ण काल नियमा नियम जिन्होंने अपने वृत्त के नियम को परिपूर्ण कर लिया है पौर्णमासी जी ऐसी हैं जो कि संपूर्ण काल नियम जिन्होंने अपने वृत्त को पूर्ण कर लिया है ऐसी पौर्णमासी जी हैं और श्री विशाखा कैसी हैं स्मेरोन्मद सुधांशु मुखीम सखीम चो मंद मुस्कान की श्री माने शोभा जिनमें विराजमान हैं और उन्मद सुधांशु पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका मुख है मंद मुस्कान युक्त और पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका मुख है ऐसी विशाखा जी वहां पर विराजमान है श्री वृंदा उस समय पौर्णमासी जी के पास में और श्री विशाखा जी इन दोनों के पास में आई विशाखा जी और पूर्ण पौर्णमासी जी ये तो आलिंगन करते हुए विराजमान है पहले अभी अभी वर्णन किया तो ये विशाखा जी को पौनमासी जी ने अपनी छाती से लगा रखा है और रो रही हैं उस समय आनंद के आंसू बह रही हैं दोनों में उस समय श्री वृंदा जी इनके पास में आई और वृंदा जी इनके पास में आकर के अपूर्व से आनंदित हो रही है स्मेरोशु मुखी मंद मुस्कान उनसे युक्त जिनका मुख हो रहा है ऐसी श्री विशाखा है विशाखा पौर्णमासी के पास में आसाध्य श्री वृंदा निकटाई और समृद्ध पदा श्री बृंदा जी ने पौर्णमासी जी के चरणों को ग्रहण किया और उस समय तद औषधवन नंदो उस समय परम परम आनंदित हुई हैं और सखियों का समूह अपूर्ण से आनंदित हो रहा है श्री उणमासी जी उस समय मिलकर के सखियों के समूह में भी आए आलिंग मंगल ममुहु परपृक्षशास्त्रे उन्माज नेत्रकुमदे अथ मासी साषी शतम सपद किंचन याचकास्म तुक्त कृतांजलि पुटा इधमच आलिंग मंगल मूहु परिपृछ श्री पौर्णमासी जी ने आलिंगन किया सखियों का और परिपृक्ष उस समय सबसे कुशल पूछी और सासरे उन्मार्ज्य आंसू बहते जा रहे हैं उन बहते हुए आंसुओं को उन्मार्ज्य माने पहुंचा नेत्र कुमदे नेत्रों नेत्र कुमदों में जो आंसू आ रहे थे उन आंसुओं को पौर्णमासी जी ने पहुंचा और वे पौर्णमासी शतम सैकड़ों सैकड़ों आशीर्वाद प्रदान करती हुई विराजमान हुई वृंदा जी को विशाखा को अब आशीर्वाद दिया कृष्णचंद्र को भी आशीर्वाद दिया और आशी शतम श्याम सुंदर को आशीर्वाद देते हुए श्याम सुंदर तुम आनंद पूर्वक चिरंजीव होकर के विराजमान हो ऐसे आशीर्वाद देते हुए सपद किंचन याचक आसमी उस समय श्री श्याम से आप पौर्णमासी जी बोले कि किंचन याचक आशमी श्याम मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं ऐसा कहकर के कृतांजलि पुटा इध माचो श्री पौर्णमाशी जी उस समय अंजलि बात करके ये कहने लगी तो आलिंग मंगल ममुह ने इन सखियों को का आलिंगन किया पर पृछ इनसे कुशल प्रश्न पूछे शास्त्रे नेत्र कुमुदे कुमुद के समान अपने नेत्रों को जिनमें सासरे आंसू बह रहे थे उनको उन्मार उनको पौर्णमासी जी ने पहचा और पहुंच करके आंसुओं को पहुंचती हुई आनंद के आंसू को पहुंचती हुई वे पौर्णमासी जी साशी शतम आशीर्वाद सैकड़ों सैकड़ों आशीर्वाद देती हुई सपद बोली कि सपद किंचन याचक आसमी के हे श्याम चंदर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं ऐसा कहकर के कृतांजलि पुटा वाचो अंजलि पुट बात करके श्री पौर्णमासी जी ये कहने लगी कि श्यामचंदर यशमय वृतानी अकर्वम मैंने कुछ अभिलाषा लेकर के कोई व्रत किया था लोकतलीला है लोकत लीला में पौन मास जी की अभिलाषा क्या अभिलाषा तो है कृष्ण सुख की ही परंतु मैंने यशमय व्रतामी अकर्बम मैंने जिस फल को प्राप्त करने के लिए जिस कामना को लेकर के यशमय माने जिस कामना के लिए व्रतामी अकर्बम मैंने व्रत किए आज मेरा वो व्रत पूरा हुआ बर पुष्पवंतम वो व्रत आज पुष्पवान हो गया है अर्थात मेरा व्रत पूरा हुआ मेरा व्रत पुष्पित हुआ जिस बात को लेकर के मैंने जिस कामना को लेकर के संकल्प को लेकर के व्रत किया था आज वो व्रत पूरा हुआ अर्थात तुम युगल का मिलन में दर्शन करूं ये मेरी बड़ी भारी अभिलाषा है पौर्णमासी वह श्री राधा को चंद्र के साथ में मिलाएगी ज्योतिष में विशाखा या राधा एक नक्षत्र है वैशाखी पूर्णिमा के ऊपर या बसंत काल में विशाखा नक्षत्र जब पूर्णिमा के साथ में जुड़ जाता है तो पूर्णिमा के साथ में जुड़ने पर वो राधा नक्षत्र का या विशाखा नक्षत्र का कहीं चंद्रमा के साथ में योग होता है अर्थात पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र ये यदि एक आते हैं तो फिर उसके आगे वैशाख का महीना होता है तो जैसे वैशाखी पूर्णिमा के समय चंद्रमा जो है वो चंद्रमा का राधा नक्षत्र से योग होता है और पौर्णमासी उनका योग कराती है यहां पर भी वही रूपक है पौर्णमासी जी वे हो गई घटक और श्री राधा हो गई राधिका और विशाखा राधा विशाखा एक है राधिका के साथ में ही राधिका का ही दूसरा नाम विशाखा भी है ज्योतिष शास्त्र में राधा विशाखा ये एक नक्षत्र के ही दो नाम हैं तो जो राधा नक्षत्र है वही विशाखा नक्षत्र है तो श्री राधिका का चंद्रमा ने कृष्ण चंद्र उनके साथ में संगम कराया जाएगा ये ज्योतिष का जो प्रकार है वो ज्योतिष का प्रकार ही यहां पर कहीं घटित हो रहा है और उसमें कह रहे हैं कि यशम ब्रतानी अकर्म में पूर्णमासी ने राधा का राधिका का राधा नक्षत्र का चंद्रमा के साथ में मिलन कराने के लिए बड़ी प्रतीक्षा की है ऐसे यहां पर पौर्णमासी जी कोई पयोव्रत इत्यादि करती हुई विराजमान थी और उस पयोव्रत का अब फल प्राप्त हो रहा है कि श्री राधिका श्याम सुंदर से मिलने वाली है राधिका और श्याम सुंदर श्याम सुंदर ने मिलन की अनुमति दे दी है श्री राधिका अत्यंत व्याकुल है श्याम सुंदर भी व्याकुल है और विशाखा के प्रयत्न के द्वारा राधा और श्याम सुंदर इन दोनों का मिलन होगा राधा श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त होगा तो ये इनकी अभिलाषा थी और वही ही संकल्प जिस संकल्प को लेकर के इन्होंने व्रत किया था पौनमास जी ने वो संकल्प आज पूरा हो गया तो यशमय ब्रितानिया कर्वम जिस तात्पर्य को लेकर के मैंने वृत्त किया था आज वो मेरा वृत्त परिपूर्ण हो गया है बर पुष्प वो अभिलाषारूपी वृक्ष आज पुष्पवान होकर के विराजमान हुआ आज वो फलित हो पुष्पित हो गया है अब पुष्पित हो गया है तो फल भी लगने वाले हैं वृक्ष जैसे पुष्प पुष्पित हुआ पुष्पित के बाद में फिर फलित हो जाएगा संतर्पण क्षम तमय बखचित बनस्यो आज कृष्ण के बन इस कृष्ण के बन को श्री राधिका के लिए राज्याभिषेक हो ये मेरे हृदय में अभिलाषा थी और ये राधिका का जो अभिषेक है वही है मानो एक जल और इस जल से इस अभिलाषा वृक्ष को संतर्पित किया जा रहा है श्री राधिका का अभिषेक हो इस जल से ही मानो ये जो मेरी अभिलाषा थी राधा कृष्ण का मिलन हो कृष्ण का मिलन हो गया वृक्ष और श्री राधिका को राज्याभिषेक प्राप्त हो अब वृक्ष लगाया तो वृक्ष को सिंचा भी तो जाएगा सिंचा किससे जाएगा श्री राधिका का राज्याभिषेक हो ये राज्याभिषेक तो हो गया जल और राधा कृष्ण का मिलन हो गया या वृक्ष और मिलन का आनंद हम सब सखीगण प्राप्त करें सब दर्शिकागण प्राप्त करें यह हो गया फल तो श्री राधिका कृष्ण इनका प्रेम रूपी एक पेड़ बोया गया उसमें राधिका का अभिषेक रूपी पानी डाला गया पानी डालने के बाद में श्याम सुंदर की अनुमति प्राप्त हो गई यही हो गया फूल और फूल के बाद में राधा कृष्ण का मिलन होगा यही हो गया फल तो एक पूरे वृक्ष का रूपक है तो संतल प्रमतमय आज श्री राधिका कृष्ण का प्रेम रूपी जो वृक्ष बोया गया था उसमें श्री राधिका अभिशेक सल ली राधिका के अभिषेक रूपी जल से यह अभिलाषा रूपी जो वृक्ष था वो वृक्ष आज पुष्पवान होकर के विराजमान है और ये वृक्ष शीघ्र ही फले ग्रही तया फल रूप में भी परिणत होने वाला है तम उरी कुरुध्वे हे सुंदर आपसे ये प्रार्थना है कि आप इस बात को अनुमति प्रदान करें इस बात के आप अनुमति उरी उध्वम इसकी आप अनुमति प्रदान करें रूपक को फिर से स्पष्ट कर ले कि श्री वृंदावन रूपी अपूर्व क्यारी है उस क्यारी में श्री प्रिया लाल की प्रीति वो प्रीति ही एक वृक्ष के समान रोपी गई उसमें श्री राधिका का राज्याभिषेक हो यह राज्याभिषेक की क्रिया वही हो गई जल उस जल को डालने पर वो वृक्ष बढ़ा और श्री श्याम सुंदर ने जब अनुमति प्रदान कर दी तो वो अनुमति ही पुष्प हो गया और उस पुष्प होने के बाद में फिर श्री प्रियालाल दोनों वृंदावन के शासक होकर के विराजमान हो और तुम दोनों का मिलन हो यही फल है उस फल को प्राप्त करने की अब आप अनुमति प्रदान करें। दोबारा आप देखेंगे कि यशमय व्रतान्य करवम मैंने जिस प्रिया लाल के मिलन को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेकर के व्रत किया था कि आह कब वो अवसर होगा जबकि श्री श्याम सुंदर श्री वृष्वानंदनी को वृंदावन की साम्राज्ञी के रूप में अभिषिक्त करा करके अपने राज्य के ऊपर श्री वृंदावन की साम्राज्य के रूप में श्री प्रिया का अभिषेक करा करके ये दोनों मिलन प्राप्त करें इस कामना से मैंने व्रत किया संकल्प लेकर के कि श्री राधा कृष्ण मिलन कामा हम पर्यव्रतम करिष्य पर्वृतम आचरष्य ये जो संकल्प लिया कि श्री राधा कृष्ण इन दोनों का मिलन प्राप्त हो वृंदावन अध राधा कृष्ण मिलन कामा अहम एक व्रतम आचर से ये जो संकल्प था कि श्री राधा कृष्ण ये दोनों वृंदावन के अधिश्वर होकर के विलास करते हुए विराजमान हो ये संकल्प लेकर के जब मैंने ये व्रत किया तो उस समय यशमय व्रतानी अकर्वम और केवल एक व्रत बृत नहीं व्रतानी बहुत सारे व्रत किए हैं यानी कितने इन्होंने किए हैं तो बहुत सारे मैंने नीला के मिलन के लिए वो भी मिलन कैसा बृंदावन के अधीश्वर होकर के मिलन प्राप्त करें इसके लिए मैंने जो व्रत किए उस व्रत रूपी बर पुष्प अंतम वो जो मिलन की कामना रूपी वृक्ष को मैंने लगाया वो कामना रूपी वृक्ष आज संतर्पण क्षमता श्री राधिका के अभिषेक रूपी जल से जो इस वृक्ष को क्षमता में परम समर्थ था ऐसे श्री राधिका के अभिषेक रूपी जल से उस वृक्ष को अभिलाषा रूपी वृक्ष को सींचा और वो अभिलाषा रूपी वृक्ष आज शीघ्रम शीघ्र ही वर पुष्पवंतम पुष्पित होकर के भी विराजमान हो गया है किससे बकजित बनसी और राधाभिषेक सल बकजित माने बकासुर को मार देने वाले श्री कृष्ण उनके इस बन को बन के ऊपर श्री राधिका साम्राज्य होकर के विराजमान हो इस भाव को धारण करके मैंने जो संकल्प किया था वो संकल्प रूपी वृक्ष अभिलाषा रूपी वृक्ष आज पुष्पवंत तो हो ही गया है अब आपसे प्रार्थना ये है कि शीघ्रम फले ग्रहितया इसमें शीघ्र ही फल भी लग जाए अर्थात ये क्रियान्वित हो जाए ऐसी आप कृपा करो ये शाम सुंदर से पौन मास जी प्रार्थना कर रही है तम उरी कुरुध्व आप ऐसा अनुमति प्रदान करो कि यह वृक्ष अब फलीभूत हो जाए तम इसे आप अनुमोदन करें उध्व स्वीकार करें बहुत सुंदर रूपक का ये इसको कहते हैं सांग रूपक तो ये ने परंपरित रूपक ये परंपरित रूपक का पूरा प्रयोग है कि पहले मैंने वृंदा बनस्यो, बनस्यो, बकासुर को मानने वाले श्री कृष्ण के ऊपर श्री राधिका का राज्यभिषेक हो इस अभिलाषा के साथ में मैंने जो ब्रतानी कर्म जिन व्रतों को किया और अभिलाषा रूपी वृक्ष को रोपा वो अभिलाषा रूपी वृक्ष अब राधिका के अभिषेक रूपी जल से संतर्पण क्षमतामय यह सिंचित होता हुआ पुष्पित होकर के विराजमान है और अब इसमें फल लगे इसके लिए भी आप अनुमोदन प्रदान करो ताऊच उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे सब अपूर्व से आनंदित हो रही हैं। ताउ ए तदप भवन निदेशम माल्य अलंकृत कुलम कल्याण बभुवे सारी की सारी सखीगण श्री श्याम सुंदर वहां पर है ताऊच वे सब सखीगण अंजलि मात करके कह रही हैं तदप भवन निदेशम हे देवी हे पौर्णमासी जी भवन निदेशम आपने ये जो आदेश प्रदान किया है इस आदेश रूपी इस आदेश रूपी माला को हम अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रही है ताउूच देव भवन निदेश माल्य अलंकृत कुलम कल्याण बभुव आपके इस निदेश रूपी माल्य माने पुष्प को माने पुष्प उन पुष्पु को हम अलंकृत अलंकृत जो हमको परम अलंकृत करने वाला है उसको कल्याण करती हुई हो रही हैं माने वे सब सखी और श्याम सुंदर बोले कि भवन ये जो आपका आदेश है इस आदेश को माल्य जो कि आदेशी ही मान्य माने पुष्प के समान है जैसे फूल को कोई आदर पूर्वक मस्तक के ऊपर धारण करता है ऐसे ही अलंकृत कुलम कल्याण बबू ये फूल ही हमारा अलंकार बन करके विराजमान हो आपके ये आदेशी ही हमारे अलंकार बन करके विराजमान हो अरे बोलने की जो बैचित्र भंगी वो कितनी सुंदर है मैंने आप सीधा सीधा कहना चाह रही हैं कि आपके आदेश को शुरोद्धार कर रही ये ये कहने का तात्पर्य था परंतु तो कह रहे हैं कि आपके आदेश के वचन ही पुष्प के समान हैं ये पुष्प के पुष्प हमारे मस्तक के आभूषण बन करके विराजमान होंगे और ये हमारे मस्तक के आभूषण बन करके हमको सुशोभित करें कल्याण बभु वो हमको सुशोभित करते हुए विराजमान हो तो एक निर्देश जो आपकी आज्ञा है, ये ही माने पुष्प है जिन पुष्पों के द्वारा अलंकृत कुलम कल्याण बभुबे हम सब अलंकृति धारण करती हुई विराजमान होंगे अर्थात आपके ये आदेश ही हमारे मस्तक के अलंकार बन करके विराजमान होंगे अलंकृत कोलम माने श्रृंगार कल्याण बभु माने श्रृंगार जैसे बनेंगे श्रृंगार की रूप को धारण करके विराजमान होंगे आपके ये आदेश ही हमारे मस्तक पर पुष्प के श्रृंगार बनकर के विराजमान होंगे और ये माली अलंकृत कुलम जो है ना ये बड़ा सुंदर प्रयोग है क्योंकि फूलों की जो श्रृंगार है वो सबसे बाद में धारण किया जाता है वो सबसे ऊपर होता है आभूषणों का जो रत्नों का श्रृंगार है उसको तो पहले पहन लेंगे परंतु फूल की माला जो धारण करेंगे फूल की माला पहले पहन करके फिर रत्न की माला नहीं पहनी जाती है रत्न की माला के ऊपर फूल की माला पहनी जाती है अर्थात सारी वस्तुओं के ऊपर आपके आदेश रूपी माल्य माने ये पुष्प ये हमारे मस्तक के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं मैने आपके आदेश से ऊपर और कोई चीज हो नहीं सकती आपके आदेश को ही हम मस्तक के ऊपर धारण कर रही है क्या बात वे ऐसे कह रही हैं कि आपके इन आदेश को हम आ, मस्तक के ऊपर श्रृंगार रूप में धारण कर रही हैं। अस्मा भी अंग यद सा गुर परंतु एक बात है परंतु आ गया बोले परंतु क्या है अस्मा भी अंग यदि गुरमान भिन्ना राधिका को भी तो मनाना पड़ेगा सा माने वो श्री राधिका वो हमारी सखी राधिका मान भिन्ना उसने इस समय दृढ़ मान धारण कर रखा है मान भिन्ना वो अत्यंत मान को धारण करके वो हमारी सखी इस समय विराजमान है खिन्नाम न खिन्ना वो निरीक्षा कहीं मान भिन्ना मानवती होकर के खिन्नाम धीय माने विरोध की बुद्धि को कहीं धारण नहीं करे वो श्री राधिका इसका विरोध नहीं करे ये ये कहने की बात है कि यदि सा गुरमान भिन्ना वो श्री का जो गुरमान भिन्ना माने गुरु माने दृढ़ मान उन मान के कारण भिन्ना माने विपरीत बुद्धि जो है उस विपरीत बुद्धि को भिन्न बित ना यदि विपरीत बुद्धि को वो धारण करके विराजमान नहीं हो सखी वो सखी कहीं विरोध नहीं करे निरीक्ष उसको हम देख रही हैं अस्मा भी ये बात भी हमारे द्वारा निरीक्ष माने ये बात भी हमारे द्वारा कहीं विचार करने योग्य तो होगी ही के कहीं वो हमको व्याकुल नहीं कर दे कहीं उसका जो दृढ़मान है वो हमको व्याकुल नहीं करते तो अस्माभि अंग यद सा गुरमान भिन्ना खिन्ना धीम बितनते न सखी निरीक्ष वो उनको देख करके मानवती होकर के, हो के सखी राधे का हमारी जो बुद्धि है हमारे अंग माने हमारे हृदय उनको कहीं व्याकुल न कर दे तो यदि गुरुमान भिन्ना बुष राज का मान से युक्त होकर के खिन्ना धीम बितनते न सखीम हम सखी को खिन्न बुद्धि वाली नहीं बना दे अर्थात वो हमारे उत्साह को हमारी बुद्धि को कहीं व्याकुल नहीं कर दे ऐसा हमारे मन में संदेह जरूर है आपकी जो आज्ञा है उसको तो हम श्रोधार कर रही हैं परंतु तो श्रीराधिका को मनाना यह भी कही न कहीं ना कहीं आवश्यक होगा ही फिर तो श्री राधिका मानवती होकर के विराजमान है उस समय पौन मास जी कह रही है कि आगछताथ बिजनम बिन रूपे आमा बोले अरे बात तो तुमने सही कही यदि ऐसी बात है तो आगछत हो चलो चलो अपन वापस वृंदावन चलती हैं माने सखी के पास में चलती है माने तो बिजनम बिन रूपे आमा तुम उस निर्जन स्थान पर चलो जहां पर श्री राधे का मान करके बैठी है तो आगे छ माने आओ अथ विजनम उसे एकांत स्थान पर मान भवन में जहां श्री राज का विराजमान है वहां पर हम चलते हैं देखते हैं क्या होता है बिन रूपयाम हम देखेंगे किम सेहते किम सा इहते, वो श्री राधे का क्या इहते माने चेष्टा राजे का वहां पर क्या चेष्टा करती हुई विराजमान है किम साती किम से हती व क्या चेष्टा करती हुई विराजमान है चिरम अनिर्मित रोष दोषा क्योंकि मैं जानती हूं कि चिरम अनिर्मित रोष दोषा उसमें रोष का दोष ज्यादा नहीं रहता है सखीगण यदि मनाती हैं तो वो जल्दी ही मान जाती है सारी सखी कहती हैं, बोले अली सखी ये कठोर मान धारण करना छोड़ दे बुरी आदत है ये चित्त होना चाहिए जैसे मैन जैसे मोम जरा सा आया जहां से चाहो वहां से मोड़ ऐसा स्वभाव होना चाहिए यह कठिन चित्त बन, बन करके रहना दृढ़ मान धारण करना यह अच्छी बात नहीं होती है स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे मोम हो मोम जैसा स्वभाव ही धारण करके रहे ये सखी सर्वदा सर्वदा उपदेश देती हैं चूनरी में जाल हो लगे कीजिए सुखचैन अरे मान धारण करके केवल एक चूनरी धारण करके तू बैठी है कैसी ठंड लग रही है ठंड पड़ रही है और तू सारे जो अपने आभरण आभूषण शौर उसको उतार करके और मान धारण करके यहां एक तरफ आकर के चौकी के ऊपर बैठ गई है शैया का त्याग करके अच्छा लगता है क्या अरे साड़ी अपूर्व रूप से जो सौर है उसमें दुबक के आनंद पूर्वक घुर करके प्यारे से मिलते हुए शयन करना चाहिए वो तो करनी रही है और ये एक चूनरी ओढ़ के बैठ रही है अरे स्वभाव जो है वो कठोर रखना अच्छी बात नहीं है स्वभाव तो होना चाहिए जो मेन जैसे मोम होता है जल्दी से जैसे चाहे वैसे बदल ले ऐसा स्वभाव रख ये कठोर स्वभाव रखना छोड़ दे छोड़ दे ऐसे सब सखी जरा सा समझाती हैं, है सोशी जी मांग भी जाती हैं, और सारी सखी उस समय बलझा भी जाती हैं, कि प्यारी प्यारी जो तुम्हारी प्रकृति सूझ न पड़े यो किए यो किये, यो है जात तुम यो करना चाहती हो श्याम सुंदर यो कराना चाहते हैं तुम यो यो हो जाती हो जैसे श्याम सुंदर कराना चाहते हैं वैसे फिर तुम करने लगती हो तो हे प्यारी प्यारी जो तुम्हारी जो प्रकृति है उस प्रकृति का वर्णन कर सकना संभव नहीं है किशोर सखियों के बड़े सुंदर वचन है कि प्यारी जो तुम्हारी प्रकृति कहीं ना जात यो किए यो, यो यो किए यो यो है जात तुम यो करना चाहती हो माने ऐठ दिखाना चाहती हो श्याम सुंदर यो किए यो प्रार्थना करते हैं तुम यो यो है जात तुम फिर श्याम सुंदर के पास ही हो जाती हो तो यो किए यो यो किए यो यो है जात ये सखियों की प्रवृत्ति कुछ अद्भुत होकर के विराजमान श्री स्वामी बहुत तेज मान नहीं रख सकती हैं नुकुंज की निवृत्त नुकुंज की एक प्रवृत्ति भी है कि निवृत्त नुकुंज में कठोर मान नहीं होता जब एकदम नुकुंज के भीतर विराजमान है उस समय कठोर मान नहीं है उस समय अत्यंत अत्यंत अत्यंत वहां पर तेजमान नहीं होता है सही बाम स्वभाव तो है इसलिए बामता तो रहेगी श्री स्वामी में परंतु बामता होते हुए भी मान अत्यंत दृढ़ उस समय नहीं रहेगा वृंदावन में अन्य यूेश्वरियों के साथ में जब विराजमान है वहां पर तो मान रहेगा जहां पर चंद्रावली जी भी हैं भद्रा है, जी भी हैं श्याम जी भी हैं अन्य सखीगढ़ हैं वहां पर तो मान रहेगा और वहां पर तो दृढ़ मान भी हो जाए परंतु जब में नुकुंज में विराजमान है उस समय मान तो है परंतु वो मान बड़ा कोमल बिल्कुल मोम के समान मान होता है और वो जल्दी से मान जाते हैं उसी को श्री पौन मास जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और कह रही हैं कि चिरम अनिर्मित रोष दोषा क्या बात किशोरी जी के बहुत सुंदर यह स्वरूप ये किशोरी जी के मान का स्वरूप बड़ा सुंदर वर्णन किया कि चरम अनिर्मित रोष दोषा श्री राधे का चरम माने बहुत काल तक अनिर्मित रोष दोषा रोष का जो दोष है उस दोष को ज्यादा देर तक धारण नहीं करती हैं निकुंज मंदिर में जल्दी ही मान जाती हैं और यो किए यो यो किए यो, यो है प्रिया ने यो किया मुंह फेरा श्याम सुंदर ने आकर के प्रिया की जरासी प्रार्थना की प्रार्थना की हाथ जोड़े फिर यो यो है जात शिष प्रिया श्याम सुंदर फिर से वापस मिल जाते हैं और कमल से कमल मुख से मुखकमल मिलाते हुए परस्पर नयन कमल से नयन कमल मिलाते हुए दोनों अपूर्व से आनंदित होकर के विराजमान किए यो किए यो यो किए यो यो है जा तो जो श्री प्रिया का जो स्वरूप है वो प्रिया का स्वरूप बिल्कुल अद्भुत होकर के विराजमान जहां पर चरम अनिर्मित रोष दोषा जो रोष का दोष है वो ज्यादा नहीं चलता है मान के कई स्वरूप है एक है अति स्थूल मान एक है स्थूल स्थलमान एक है सूक्ष्म सूक्ष्मान एक है अति सूक्ष्म सूक्ष्मान तो अति सूक्ष्म तो सदा बना रहेगा उसके बिना तो रस की उन्नति होगी नहीं परंतु तो जो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म भी जल्दी से दूर हो जाता है ये मान के चार स्वरूप रसकों के वर्णन के हैं कहीं अति स्थूल स्थूलमान कहीं स्थूलमान अति स्थूलमान में वो वो तो कुंज छोड़ करके बाहर चली जाएंगे वो स्थूल स्थूलमान में कुंज में ही बैठी हैं, सखीगरण समझा रही हैं, नहीं मान रही है वो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मान में सहज बांधता है और अति सूक्ष्म में केवल सहज जो स्वभावगत बानता है लज्जाशीलता वो ही एकमात्र विराजमान वो सूक्ष्म मान में अपूर्ण से जल्दी से सुप्रिया मानते हुए विराजमान हो जाते तो श्री पौन मास जी कह रही हैं चित आस विजन बोले अभी सखी चलो चलो अपन चलते हैं विजन में जहां पर श्री स्वामी श्री राधे पुत्री राधे का जहां पर विराजमान हैं वहां चलते हैं और उनको समझाते हैं बिन रूपे आम रूपयाम हाँ। हम देखें तो सही बिन रूपे आम हाँ। किम वो श्री का क्या करती हुई विराजमान है ज्यादा दोष धारण रोष का जो दोष है मान का दोष वे ज्यादा देर तक धारण नहीं करती हैं एवं तथा भगवती भरते नक्ष इस प्रकार जिस समय सखियों ने ऐसा कहा सखियों से भगवती ने ऐसा कहा भगवती मे पौमासी जी पौर्णमासी ने जब सखियों से ऐसा कहा उस समय साधम तया विदधरे प्रमोदातव उस समय श्री साधम तया विदधरे उस समय पौर्णमासी जी ने वैसे ही किया और प्रमुदात दैव और उस समय परमदात अपूर्व सुख के साथ में मद के साथ में माने उसी समय इन लोगों ने गमन किया श्री विशाखा जी श्री वृंदा जी इन सब ने उस समय जल्दी से गमन किया है श्री मालती जी इन्होंने तीनों ने आनंदपूर्वक गमन किया उस समय अंतृहे ललितया हस्ता गत्वा शनै भगवती परिते तम सा परीते तस्थ अलक्ष अमुअम विशाखा तस्तु शुश्रुव रुता जात उतर्ग्रह जैसे ही वहाँ पहुँचे ललितया सुगृहित हंसता उस समय ललता जी एकदम उठ के खड़ी हो गई विशाखा श्री पौर्णमासी जी को दोनों को आते हुए जो देखा श्री ललता जी एकदम उठ के खड़ी हो गई और उस समय श्री पौर्णमासी जी का हाथ पकड़ करके श्री ललता जी उस समय निकुंज मंदिर में भीतर श्री प्रिया जी पौर्णमासी जी को ले जा रही हैं विशाखा ललता उस समय चुपके से जहां मान भवन में श्री प्रिया विराजमान हैं वहां गई अभी बोली नहीं है अभी छुप करके ही बैठी है छुप करके ही रही सुनना चाहती हैं कि ये राधा क्या कर रही है क्योंकि श्री विशाखा जी पौर्णमासी जी ने पहले ही कह दिया था पूर्व श्लोक में किम सा ईहते वो क्या चेष्टा करती है तो आज चेष्टा देखने के लिए श्री पौर्णमासी जी और विशाखा ये दोनों जैसे सखियों के झुंड में मने जो स्थिति है वो ये है कि श्री प्रिया तो मानकुंज में भीतर विराजमान है और जितनी भी अन्य सखीगण हैं वे बाहर आंगन में बैठी हैं सब चिंता में हैं कि कैसे इनका मान दूर हो कैसे इनको मनाया जाए जैसे ही पौर्णमासी जी ने प्रवेश किया वैसे ही सारी सखी एकदम आनंदित हुए सबने पौर्णमासी जी को प्रणाम किया और उस समय श्री ललता जी पौर्णमासी जी का हाथ पकड़ करके उस समय भीतर नुकुंज नकुंज नृत कुंज में भीतर ले गईं तो अंतर्ग्रह अंतर्ग्रह जो नृत नकुंज है उस नृत निकुंज में ले गईं ललत्या सुगृहित हस्ता ललता ने जिनके हस्त को पकड़ लिया है गत्वा भगवती उस समय धीरे से भगवती पौर्णमासी जी उस भवन में भीतर पधारी जो भवन कैसा था तमसा परिते जो भवन अंधकार से युक्त था ऐसे उस भवन में गई और तत्सव अलक्षित अमु अभी तो विशाखा तस्त शुश्रुवेदान जातम तस्थ अलक्षित अमु उस समय सारी सखी भी नहीं देख पा रही हैं और श्री राधिका भी ये जो जिन्होंने प्रवेश किया उनको भी श्री राधिका ने देखा नहीं है अलक्षित अमूह जिनको श्री राधिका ने देखा नहीं है ऐसी स्थिति में अभी तो विशाखा उस समय विशाखा के पास में ये सब विराजमान हैं और तस्त शुश्रुविदम रुता अलक्षित रूप में ही ये सब बाहर रही ये तो बाहर रह करके सुन रही हैं कान लगा करके कि भीतर शिवप्रिया क्या कह रही हैं और श्री पौर्णमासी जी और श्री ललता ये भीतर जाकर के भी पंतु दिख नहीं रही हैं अभी दूर कोने में छिप करके ये भी सुन रही हैं कि श्री राधिका क्या कह रही हैं तस्थ अलक्षितमूह अभी तो विशाखाम ये विशाखा को घेर करके चारों ओर बैठी हैं और तस्यास्तु इदम् रुद्रुजातम उस समय श्री प्रिया जो व्याकुल होकर के वचन कह रही थी उन व्याकुल वचनों को श्री सब सखीगण सुन रही हैं पौनमास जी भी श्री राधिका के प्रलाप वचनों को सुन रही हैं श्री राधिका उनके दिव्य का स्वामनी के दिव्य उन्माद का क्या क्या ठिकाना शिवप्रिया स्वामी जी उस समय अत्यंत दिव्य उन्माद में युक्त हो करके उस समय कह रही हैं है सुनाऊ हाँ, कौन को सुनाऊं न्योनिशामी मैं किसको सुनाऊं किसको सुनाऊ तो ये मम ये हाय मम येन मम ये नज इस रुदन ने मेरे मान को शांत शांत कर दिया कहा तो मैं मान धारण करके बैठी थी और कहा आज इस रुदन ने ही मेरे मान को शांत कर दिया है अब ये शिवप्रिया की कल्हातरता अवस्था का यहां पर वर्णन किया गया है आठ प्रकार की जो नायिकाओं का वर्णन किया गया सबसे पहले नायिका होती है उत्का उत्कंठता उत्कंठता नायिका वो जो प्यारे से मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हो वो है उत्का उत्का या उत्कंठता फिर इसके बाद में बासक सज्जा वो श्रृंगार धारण करके विराजमान होती है शैया की रचना करके की प्रतीक्षा करती हुई वो बासक संज्ञा हुई फिर बासक सज्जा के पास में में अभिसार अभिसार का वो अभिसार करती हुई प्यारे की कुंज जाती है सखियों को आदेश देती है प्यारी की कुंज में जाती है बासक अभिसार अभिसार का का के बाद में खंडिता प्रतीक्षा देखती रहे पंत प्यारे ना आए ऐसी स्थिति में खंडिता तो चौथी जो नायिका हुई वो खंडिता हुई अब खंडिता के बाद में एक स्थिति होती है वो है कलिता कल्हांतरिता।, कल्हांतरिता वो कि प्यारे आए पहले तो उनको कठोर वचन कहकर के उनका अपमान कर दे प्यारे के दूध का अपमान कर दे प्यारे आए उनका भी अपमान कर दे और फिर मन में क्लेश प्राप्त करे कि हाय प्यारे आए और मैंने उनका उनकी प्रार्थना उनके दूत की प्रार्थना नहीं सुनी दूती की प्रार्थना नहीं सुनी और मन में बाद में क्लेश करे वो फिर कलान्तरता के बाद में फिर एक नायक है पुरोषता प्रिय परदेश जा रहा हो उसमें वो जो प्रोषित भटतिका है वो प्रोषित भटतिका का विरा बहुत भारी प्यारे का से दूर होना फिर विप्रब्धा मने कहीं वह विप्रा होकर के भी विराजमान है व्याकुल होकर के भी वो विराजमान है विरहणी होकर के उसकी विरहणी की जितनी भी दशाएं हैं वे और फिर स्वाधीन भट का प्यारे जब आए उस समय स्वाधीन भट्त का होकर के प्यारे उसकी सेवा करते हुए विराजमान हो इस प्रकार जितनी भी नायिकाएं हैं उन नायिकाओं को प्राप्त करके वो विराजमान हो रही है तो यहां पर श्री प्रिया अवस्था में विलाप करती हुई कह रही हैं कि कौन न्योन्यामी बुढ़े हाँ, किसको मैं बताऊं किसके सामने अपने विरह को प्रकट करूं कौन न्योन शामी तो मम ये न मान बुढ़े हाय इस रुदन ने मेरे मान को ही शांत कर दिया है कहा तो मैं मान धारण करके बैठी थी और अब क्लेश कर रही हूं कि हाय प्यारे आए सखी आई मैंने अनावश्यक मान धारण कर दिया तो मम येन शमित मम येन माना हम। इस रुदन ने इस विराह ने हाय मेरे मान को ही शांत कर दिया है वहां एक तो पर एकदम दीनता आ जाती है कहां तो मिलन के समय एकदम ऐठ सीधे मुंह बात नहीं करेंगे दिमाग साथ में आसमान में चढ़े रहेंगे और जहां मिलन का विरह का अवसर होता है तो एकदम दीनता और हायहाय मची रहती है कि हाई कैसे प्यारे मिले कैसे प्यारे मिले ये रस की विचित्रता ही कुछ अद्भुत होकर के बिराजमान सो तो मम ये मान यही कहती है कि कहा तो मदीयता अभिमान धारण करके मैं सर्वदा मान धारण करके बैठी थी आज तदीयता भाव तो दूर कहीं दीनता का भाव धारण करके ही मैं बिराजमान हो रही हूं निर्वाप्य भूत निचियम प्रलयायूत हा, हा ये विरह ऐसा है मानो येह नहीं है यह प्रलयकालीन अपूर्व समुद्र है प्रलयकालीन अपूर्व सूर्य है प्रलय काल ही उपस्थित हो गया है निर्वाप्य भूत निचियम प्रलयाय भूत मानो ये वो अग्नि है ये विरह नहीं है अब एक अग्नि का रूपक विराग्नि का रूपक कहीं प्रलय आग्नि के रूप में दे रहे हैं चार प्रकार का जो प्रलय होता है उसमें जो प्राकृतिक प्रलय है उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है उस प्राकृतिक प्रलय का माने व्यक्ति की जन्म मृत्यु आती है वो तो एक अलग बात है ये नित्य प्रलय हो गया पहला प्रलय है नित्य दूसरा है नैमित्तिक नैमित्तिक का तात्पर्य ब्रह्मास्त हो गए ब्रह्मा को नींद आई तो ब्रह्मा की नींद आने पर भू जो चौदह भवन का लोक था उस चौदह भवन में से तीन जो लोक हैं वो श्री नारायण की नाभि से में वो श्वास भीतर खींचने के साथ साथ तीन लोग भगवान के नारायण की, की नाभि में भीतर चले जाते हैं बाकी के लोग रहते हैं ऊपर के चार लोग रह जाते हैं तीन लोग समाप्त हो जाते हैं उसका नाम है नैमित क्लय तो नित्यलय माने मनुष्यों का जीना मरना नैमित कलय का तात्पर्य है ब्रह्मा को नींद आए तो भूभव स्व यह तीन लोग तो ब्रह्मा की वापस नाभि में ही ब्रह्मा की नही ये तीन लोग तो नारायण की नाभि में, तो में भीतर चले जाएंगे परंतु ब्रह्मा सो रहे हैं केवल उसका नाम है नैमित प्रलय नैमित प्रलय नित्य होगा नित्य राष्ट्रीय आएगी नित्य सोएंगे तो उसमें निमित्त प्रलय तीसरा प्रलय है आत्यंत प्रलय आतंक प्रलय का तात्पर्य है जीवों का योगियों का संसार बंधन से मुक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो जाना या बैकुंठध धाम को चले जाना वो हो गया आत्यंतिक प्रलय फिर उनको संसार के कष्टों की प्राप्ति नहीं होगी और एक चौथा प्रलय है वो है प्राकृतिक प्रलयोग प्राक प्रलय उसको कहेंगे जब ब्रह्मा के भी सौ वर्ष पूरे हो जाएं और ब्रह्मा भी समाप्त हो जाएं उस समय सृष्टि के जितने भी तत्व हैं वे भी, भी साथ समाप्त हो जाएंगे नित्य प्रलय में सृष्टि समाप्त नहीं होगी देवदत्त मरा तो दुनिया तो जिंदा रहेगी रहेगी एक व्यक्ति मरा है कोई दुनिया थोड़ी मर जाएगी तो नित्य प्रलय में भी सृष्टि रही प्रलय में भी केवल तीन लोग भीतर गए वापस आ गए वो नैमित प्रलय हुआ उसे में भी सृष्टि के तत्व नष्ट नहीं हुए आत्यंतिक प्रलय में सृष्टि बनी रही हमारा आत्यंतिक प्रलय से संबंधित टूट गया जगत से संबंध टूट गया मोक्ष को प्राप्त कर लिया परंतु तो प्राकृतिक प्रलय में सृष्टि पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी तो उस सृष्टि का उस प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करती हुई श्री विश्व कह रही हैं कह रही हैं सामने जो कि प्रलयायूत भूत निचेम निचेम प्रलय प्रलय आए भूता जब भूत निर्वाप्य जितने भी प्राणी हैं उन को सब को समाप्त करके प्रलय प्रलयाय भूतो सबको प्रलय में प्रदान कर देती है भूत माने प्राणी निचय माने समूह प्राणियों के निचय माने समूह को प्रलया प्रलय प्राप्त करा करके कल्पांत काल कृत चंडिम बानम कल्पांत काल में अत्यंत चंडम बालवानम अत्यंत अत्यंत अग्नि को प्रकट करती हुई वालवाग्नि को प्रकट करती हुई विराजमान होती है प्रलय काल में अत्यंत प्राकृतिक प्रलय में कहा जाता है कि पहले सैकड़ों वर्षों तक करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ तम, आ, आ, ताप देते हैं और वर्षा नहीं होती है सारी पृथ्वी जल जाती है फिर इसके बाद में ऐसी वर्षा होती है सब जल में डूब जाता है वो महाप्रलय का जो वर्णन है उसमें इस तरह का वर्णन किया गया तो वो ही कह रहे हैं कि कल्पांत कालकृत चंडिम जब अग्नि कल्पांत काल में अपने प्रभाव को डाल रही हो और बाढ़वान जब बाढ़व समुद्र बाढ़ बारव माने बलवाग्नि वह सबको जलाती हुई विराजमान हो उस समय बाल वानम यूथ बलवाग्नि का यूथ माने समूह जब सबको नष्ट करते हुए विराजमान हो वर्ष शतवर्ष वार्षिक वर्ष धामना अपने तेज के द्वारा शतवार्षिक 100 वर्षों तक एक सात वर्ष चले सब जल में डूब जाए ऐसी जो दशा है वो दशा हाय आज इस रोदन ने मुझे प्राप्त करा दी है कहने का तात्पर्य कि प्रलयकालीन अग्नि और प्रलयकालीन वर्षा ये दोनों मुझे प्राप्त होती हुई चली जा रही हैं तो कौन न्यो नशामी हाय किसको मैं बताऊं शमितो मम येन न इस बिरा ने बिरह रूपी बड़, बड़वाग्नि ने मेरे मान को नष्ट कर दिया है जैसे प्रलय काल की अग्नि सब लोग वस्तुओं के मान को सब वस्तुओं के भेद को नष्ट कर देती है ऐसे यहां पर भी मान माने परमान और मान माने मेरा अभिमान दोनों को श्लेष अलंकार का प्रयोग है मान माने आकार और मान माने मेरा अभिमान इन दोनों को नष्ट करती हुई यह बड़वाग्नि विराजमान है में भूत निशय जैसे प्रदय काल की अग्नि सब भूत निश्चय को भूतों के पंचमहाभूतों को सबको मिलाकर के समाप्त कर देती है प्रल्याय भूय सब लीन होकर के जितने भी कार्य हैं वे अपने अपने कारणों में लीन होते हुए विराजमान हो जाते हैं माने पृथ्वी जल में समा गई जल तेज में समा गया तेज वायु में समा गया वायु आकाश में समा गया आकाश कहीं पंच महाभूतों में वो पंचतन मात्राओं में समा गया पंचतन मात्राएं कहीं अहंकार में तामस अहंकार में समा गई तामस अहंकार महातत्व में समा गया महातत्व प्रधान में समा गया प्रधान पुरुष में जाकर के समा गया इस प्रकार सब कार्य कारणों में जहां समाते हुए विराजमान हो गए, ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति को ये हाय ये बिरादनि मेरे हृदय में भी उत्पन्न कर रही है की अग्नि के के समान बालो, बालो को के को को समूह बढ़ाती बढ़ाती हुई मन को बढ़ाती हुई समुद्र हाय वर्षों का जिसका तेज है ऐसा ये बिरा विराजमान हो रहा है कम्बा ब्रम गृह माना मैं किससे अब कहू कि मैंने मान धारण किया था हाय कम में किससे मैं कहूं गृह माना मैं मान धारण करके बैठी हुई थू ये बात किससे कहूं चित्तमदुर मेरा जो उद्धुर चित्त है मेरा जो उद्ड चित्त है उद्धुर धुरा माने मर्यादा और उसको उत्त माने जिसने हटा दिया हो जो किसी के डंड को नहीं माने उसको कहते हैं उडंड किसी के शासन को नहीं माने उसका नाम उड्डंड तो ऐसे ही उच्छृंखल जिसने जितने भी श्रृंखलाएं हैं बंधन उनको तोड़ दिया हो हटा दिया हो उसका नाम उच्छृंखल तो ऐसे ही उद्धुर माहो मेरा हृदय आज सारी मर्यादाओं को तोड़ करके उद्धुर होकर के विराजमान हो रहा है मम वेत कोवा कौन मेरे मां को जानता है पृथ्वी तमेव शर्णम भविशीघ्रमसया ऐसा कहकर के श्रीप्रिया अपने नक्शे पृथ्वी को चरण के नक्श पृथ्वी को कुदेर रही हैं मानो कह रही हैं कि अरे पृथ्वी तूने तो अनेक अनेक बार विणियों को स्थान प्रदान किया आश्रय प्रदान किया अरे इस विणी को क्या तू आश्रय प्रदान नहीं करेगी क्या ऐसा कहकर के जो अपने अंगुष्ठ से पृथ्वी को कुदेरती हुई विराजमान हो रही हैं ये बिरहणी का एक सुहाव्य वर्णन किया गया कि बिरहणी पृथ्वी को कुदेरती हुई विराजमान होती है पृथ्वी तू ही मेरी एकमात्र शरण है मां माधव अभी तो भजधर्म मां माधव अरे माधव ऐसा मत कर मत कर तुम अभी तो भय मां जाल धर्म तुम अब जाल धर्म माने छल के धर्म का आचरण मत करो मत करो अर्थात अब मुझसे छल मत करो अरे छलिया मेरे सामने तू प्रकट हो जा प्रकट हो जा कु नो मन क्षोभअती ही अरे कुहक हमारे साथ में कुक करते हुए मत समझ न मत विराजमान हो क्योंकि यदि तू तो ये समझ रहा है कि मैं प्रिया को ठग रहा हूं पर तुझे पता नहीं अनुरक्त प्रिया का त्याग करके तू ठग नहीं रहा है तू स्वयं ठगाया जा रहा है इसलिए ऐसा मत कर मत कर अनुरक्त प्रिया उनको यदि तू ठगने के लिए त्याग करते हुए विराजमान है तो तू ये समझ नहीं रहा है कि तू समझ रहा है कि मैं ठग रहा हूं पर तु ठग तू ठग नहीं रहा है तू उल्टा ठगाया जा रहा है ऐसा तो कुक मां अरे कुक हमारे साथ में ऐसा मत कर वो माधव मां माधवस्व अभी तो भजधर्म जाल धर्म माने इंद्रजाल जाल इस इंद्रजाल के धर्म का तू हे माधव अब आचरण मत कर अब आचरण मत कर दोबारा कम बाबरी में इह अस्मे ग्रीत माना मैं किससे कहने के लायक रही कि मैंने मान धारण किया हुआ है ऐसा कंबा में किससे कि ब्र माने यहां पर असम मान धर्मा गृहित माना मैं मान धारण करके बैठी हूं चित्तम मदो धुरवा मेरा यह चित्त उदुर हो रहा है अर्थात सारी मर्यादाओं को तोड़ करके अब शाम सुंदर से मिल जाना चाहता है कोवा मेरे को हाँ कौन समझा सकेगा कौन इसको आदर दे सकेगा पृथ्वी तमेव शरणम भवशीघ्रम अस्या हा। अस्या मन इस विरहने की अरे पृथ्वी तू ही एकमात्र शरण बन जा क्योंकि तूने अनेक अनेक विरणियों को स्थान प्रदान किया है पहले से ही अनेक अन। से नया कितनी कितनी जानकियों को तू अपने स्थान पर अपने भीतर आश्रय देती हुई विराजमान रही है विरणियों को स्थान देती हुई विराजमान रही है मां माधव अरे माधव मेरे साथ में मां माने नहीं नहीं ऐसा मत कर ऐसा मत कर हो तो भज धर्म मेरे साथ में जाल धर्म मन इंद्र जाल का ये जो छल है इस छल का धर्म आचरण मत कर मत कर मेरे साथ में अब तू निरंतर निरंतर यहां विराजमान रहा दूतीया विलोडित तमाद अपन मन मनस्त क्षीणम परम लपित मुद्दे कथम जाते स्निग्धोपयो बमत दारुण मिधमग्नि दूत्या विलोडित तमादअपि मन मनस्तत क्षीण परम लपित मुद्दूत कथम कथमनु हाय वृंदा रूपी दूती कितनी बार मेरे पास में आई दूतीया बिलोटित तमाप आपे मन मना है। मेरा मन दूती के द्वारा मेरा मन कहीं मथा नहीं गया तीक्षण परम लपित और मैं तीक्षण जो वचन है उनको ही निरंतर निरंतर कहती रही मुद्दत तीक्षण जो वचन हैं वो वचन ही कहीं प्रकट होते हुए हाय ये कहीं मेरी गलती ही थी क्योंकि जाती मथ मंथित समता भले दूध स्वभाव से आर्द्र होकर के विराजमान हो, हो। परंतु उसको भी यदि अत्यंत अत्यंत मथा जाए तो वो भी कभी कभी गर्म होकर के ठंडी जो वस्तु है उसको भी निरंतर निरंतर मसा जाए तो गर्म होकर के वह भी कभी इधमग्नि वह भी तीव्र अग्नि के गर्म स्वरूप को धारण कर लेता है एक सामान्य नियम है किसी वस्तु को ठंडी है उसको भी जबरदस्त ज़्द, जल्दी ज्यादा ज्यादा रगड़ा जाएगा तो ज्यादा रगड़ने पर वह भी गर्म हो जाती है इसी प्रकार हाय दूतिया विलोडित तमात अपन मन मन मन मना दूती ने मेरे मन को बहुत बिलोडित किया बहुत समझाया पांच समझाने पर भी तीक्ष्ण परम लपितम मैंने श्याम सुंदर से और उस दूती से टेढ़े जो वचन है वो टेढ़े वचन ही कहे तीक्ष्ण परम लपितम तीक्ष्ण जो वचन है उनको ही मैं कहती रही कहती रही और उद्यत अभूत वे तीक्ष्ण वचन ही उद्यत अभूत कहीं मेरे मुख से सामने प्रकट होते हुए चले गए कठोर वचन ही मेरे मुख से निकलते हुए चले गए दृष्टांत है कि जाते जाती मत, मत समात कोई द्रवीभूत स्निग्ध दूध उस अत्यंत, अत्यंत मथा जाए तो वह भी अग्नि को प्राप्त करता है ऐसा कह करके श्री प्रिया अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और श्री पौर्णमासी जी ने जब इन वचनों को सुना तब परीक्षा करने के लिए आगे जैसे वे श्री प्रिया से तिरस्कार के जो वचन है वो तिरस्कार के वचन कहेंगे प्रिया को समझाने की प्रयत्न करेंगी और उस समय श्री राधिका अत्यंत व्याकुल होकर के पौर्णमासी से कहेंगे कि हे पौर्णमासी आप भी मुझे डांट रही हो अब मैं कहाँ जाऊं उस समय श्री राधिका के हृदय के भाव को जब पौर्णमासी जानेंगे तो हृदय से लगाएंगे और कहेंगे कि नहीं बेटी अभी मिलकर के आई हूँ पुत्री श्याम सुंदर से मिलकर के आई हूँ और श्याम सुंदर यहाँ आ रहे हैं अब तुम श्रृंगार धारण करके श्री वृंदावन में अवि अविसार करने के लिए पधारो तो अब ये पौर्णमाशी जी इस बेरा को यहाँ पर समापन करेंगे चरित्र का आगे वर्णन करेंगे बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्रीनताय गौर हरी श्री राधेशहारे श्री राधा